आप जाकर विक्रांत को यह समझ में आ चुका था कि पुलिस शुरू से ही केशव पंडित को ही का मानकर क्यों बैठी हुई है समझा जाएगा राघव विक्रांत ने कहा केशव पंडित के पास तुम्हारी बहन को मारने का कोई मकसद नहीं था मेरी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग उन दोनों की मैरिड लाइफ तो बहुत अच्छी थी सबको सही चल रहा था उनके बीच कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी ना इस पर राघव गुस्से में आकर विक्रांत के ऊपर चिल्लाने लग गया आपका दिमाग खराब हो गया क्या आप अभी तक मर्डर के लिए मकसद ढूंढ रहे हैं? आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या जब हम लोग अंदर कमरे में घुसे तो वहाँ केशव पंडित लेटा हुआ था और उसके हाथ में वही चाकू थी जिससे मेरी बहन का हाथ काटा गया था फिर राघव ने विक्रांत की तरफ कन्फ्यूजन भरी नजरों से देखते हुए कहा आपको लगता है की मेरी बहन ने सुसाइड किया क्या मजाक ये और अगर उसने सुसाइड किया ही था तो फिर अपने पति को इस तरह फ्रेम करके क्यों जाएगी राघव ने सवाल किया उसके बाद अचानक से राघव पागलों की तरह हंसने लगा <laughs> कुछ सेकेंड तक हंसने के बाद उसने कहा मैं इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा हूं कि केशव को मैं पसंद नहीं करता था लेकिन मेरी बहन उसे बहुत प्यार करती थी वो भी मेरी बहन को बहुत प्यार करता था शादी के इतने दिन बाद भी वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते थे आज तक मैंने तो उन दोनों के बीच कभी कोई प्रॉब्लम नहीं देखा अच्छा तो बच्चे क्यों नहीं हुए उनके मौका पाते विक्रांत ने सवाल कर दिया उसमें भी मेरी बहन की कोई कमी नहीं थी शादी के काफी दिन बाद जब उन दोनों के बच्चे नहीं हुए तब वो लोग डॉक्टर के पास गए थे डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद बताया था कि बच्चे ना होने के पीछे केशव की कमी है उसको कोई इंटरनल प्रॉब्लम थी लेकिन इसके बावजूद मेरी बहन ने कभी भी उसे कोई कंप्लेन नहीं किया था वो हर सिचुएशन में खुश रहना चाहती थी वो कभी अपने चेहरे पर अपना दुख नहीं आने देती थी फिर राघव ने अपनी आंखों में आ रहे आंसू को पहुंचते हुए कहा पता है वो मुझसे क्या कहती थी कहती थी कि राघव जब तेरी शादी हो जाएगी तब और तेरे बच्चे होंगे तो उन्हें मैं पालूंगी मैं उन्हें अपने पास रखूंगी मैं जब बहुत छोटा था तभी मेरे पेरेंट्स की मौत हो गई थी उसके बाद मेरी बहन ने ही मुझे पाला था वो मेरे लिए माँ और बाप दो थी मुझे बहुत मानती थी लेकिन मैं अपनी बहन के लिए कुछ नहीं कर सका उसकी जान तक नहीं बचा सका मैं इस कुत्ते मेरी बहन को वो उसका भी बहुत ध्यान रखती थी लेकिन फिर भी उस कमीने को मेरी बहन पर तरस नहीं आया साल ने अपनी पत्नी का ही खून कर दिया राघव ने अपना सिर नीचे करते हुए कहा राघव के ऑफिस से बाहर जाने के बाद हर्षित ने राहत की सांस लेते हुए विक्रांत से कहा सर अब मुझे समझ में आया कि आपको केशव पंडित का केस सीरियल मर्डर वाले केस से ज्यादा डिफिकल्ट क्यों लग रहा था यहाँ तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है हर्षित ने बेहद कंफ्यूजन से भरे लहजे में कहा यह लॉक्ड रूम मर्डर केस है इसमें कातल सिर्फ दो ही हो सकते हैं। पहला या तो केशव है लेकिन केशव बिना किसी मकसद के अपनी पत्नी का खून क्यों करेगा उसके पास कोई कारण ही नहीं है और दूसरा है खुद उसकी वाइफ किरण लेकिन किरण की भी सुसाइड करने का कोई कारण समझ में नहीं आ रहा है विक्रांत ने बड़े ध्यान से हर्षित की बात सुनी और फिर अपना सिर हिलाते हुए बोल पड़ा Hmm, लॉक्ड दरवाजा बहुत बड़ा गेम खेल रहा है इस गुत्थी को सुलझाए बिना कुछ पता नहीं चलेगा इसलिए पहले हम लोग कल क्राइम सीन पर चलेंगे वहां पहुंचकर सब कुछ ध्यान से देखेंगे तब पता चलेगा कुछ हर्षित फिर से अपने अधूरे काम को पूरा करने में लग गया उसने कंप्यूटर की स्क्रीन पर एक डॉक्यूमेंट को रोक कर रखते हुए कहा यह देखिये मेरे पास केशव का मेडिकल रिकॉर्ड आ गया वो अपनी नपुंसकता का इलाज करवाने के लिए अक्सर डॉक्टर के पास आता जाता रहता था मेरे पास डॉक्टर की डिटेल आ गई है वहां भी किसी को भेज कर डिटेल निकलवाना होगा ओके सही है ये अच्छा इसी के साथ तुम किरण का भी मेडिकल रिकॉर्ड निकालो विक्रांत ने कहा और फिर उसने कुछ देर तक सोचने के बाद जवाब दिया अच्छा ये किरण को कोई मेंटल प्रॉब्लम थी क्या कुछ आइडिया है तुम्हें नहीं लेकिन मैं चेक कर लूँगा वैसे मुझे तो नहीं लगता कि उसे कोई मेंटल प्रॉब्लम होगी हर्षित ने जवाब दिया वो बैंक में क्रेडिट ऑफिसर थी और इस तरह के पोस्ट और काम करने वाले लोग काफी इंटेलिजेंट माइंड के होते हैं मेरा मतलब अगर उसको कोई मेंटल प्रॉब्लम होती तो फिर वो बैंक में इस तरह का जॉब कर ही नहीं पाती और दूसरी चीज राघव की भी बात सही थी अगर उसको सोसाइडी करना था फिर वो अपने पति केशव को क्यों फंसा के जाती इस वक्त विक्रांत काफी गहरी गहरी सांस लेने लग गया था उसने भी राघव से बात करते हुए उससे भी सवाल किया था कि क्या उसकी बहन किरण या केशव पंडित का किसी के साथ अफेयर वगैरह था या नहीं लेकिन इस बात से राघव ने सीधे तौर पर इनकार करते हुए बताया कि केशव बहुत बोरिंग इंसान था वो थोड़ा इंटोवर्ल्ड टाइप का था बहुत ज्यादा ना घूमता फिरता था और ना ही किसी से ज्यादा मिलना जुलना पसंद करता था वो ज्यादातर टाइम अपने कमरे में ही बंद रहता था और अपनी बुक्स वगैरह लिखता रहता था जबकि किरण पंडित बैंक में ऑफिसर थी उसके सोसाइटी केशव के मुकाबले बहुत अलग थी वो रोजाना काफी बाहरी लोगों से मिलती जुलती रहती थी लेकिन वो भी सिर्फ अपने काम से रिलेटेड मीटिंग करती थी आज तक कभी उसने ऐसा कुछ नहीं किया था जिससे कि कोई उसके ऊपर उंगली उठा सके ऐसे में उन दोनों के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था कभी ऐसा कुछ सुनने को नहीं मिला था विक्रांत बड़े ध्यान से व्हाइट बोर्ड की तरफ देखे जा रहा था और वो इस वक्त काफी कंफ्यूज नजर आ रहा था उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था यह केस वाकई में काफी पेचीदा था ये अंदाजा लगाना भी मुश्किल हो रहा था कि इस केस की सच्चाई क्या हो सकती है बाद में विक्रांत ने उन पुलिस वालों के साथ भी मीटिंग की जो उस रात क्राइम सीन पर पहुंचे हुए थे हर्षित और विक्रांत ने उनसे सवाल करते हुए एक एक बात नोट किया इन पुलिस वालों की भी कहानी सेम वैसी ही थी जैसा विक्रांत ने पहली बार केस के बारे में सुनते भी जाना था। दिमाग में इस क्राइम को लेकर एक क्लियर मैप बन चुका था ऐसे में अब उसने केस से जुड़े सभी एविडेंस को चेक करना शुरू कर दिया उसने फॉरेंसिक रिपोर्ट क्राइम सीन की फोटो समेत किरण राघव और केशव का मोबाइल फोन भी चेक करना शुरू कर दिया सही मायने में अब जाकर विक्रांत ने विक्टिम किरण का कटा हुआ हाथ देखा था फॉरेंसिक डिपार्टमेंट ने पहले ही यह कंफर्म कर दिया था कि यह कटा हुआ हाथ किरण का ही है और इसकी फोटो भी किरण के मोबाइल फोन से लेकर उसके भाई के पास भेजी गई थी इसके साथ ही किरण के मोबाइल से उसके भाई के पास फोन भी किया गया था इसके बाद किरण के फोन में और उसके पति केशव के फोन पर उस रात राघव के नंबर से कई बार कॉल किया गया था जो कि इस बात की पुष्टि करता है कि राघव सब कुछ सही बता रहा था विक्रांत ने उन तीनों का मोबाइल फोन लेकर इसे हर्षित के हाथ में पकड़ाते हुए कहा इन लोगों का मोबाइल फोन चेक करो रिसेंटली कहाँ कहाँ बात हुई है किसे कॉल लगाया गया है कहां से कॉल आया है और कहाँ कहाँ मैसेज किया गया है यह सब डिटेल इन्फॉर्मेशन निकालो देखो कुछ न कुछ क्लू जरूर मिलेगा अभी हर्षित ने अपने हाथ में फोन पकड़ाई था कि वहां पर भागते हुए रुचि पहुंच गई वो धर धड़धड़ाते हुए ऑफिस में घुस आई और उसने फिर विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा सर ये नैना मैडम ने मुझे परेशान कर दिया है सब काम मुझसे ही करवा रही है और बिना मतलब के मुझ पर चिल्लाती रहती है मैं उनके साथ काम नहीं करूंगी आप आप मुझे अपनी टीम में ले लो